जानलेवा है विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं का मनमाना उपयोग लेखक है पंकज अवधिया कल्पना कीजिए उस भयावह समय की जब कैंसर की अंतिम अवस्था में कैंसर कैंसर की अंतिम अवस्था में रोगी के आत्मीजन उसके साथ प्रयोगशाला जीव से भी बदतर व्यवहार करने लग जाते हैं आधुनिक दवाओं होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाओं के अलावा घरेलू औषधियों भस्मों कड़वे काढ़ों से लेकर नाना प्रकार के साधु संतों द्वारा दिए गए औषधि मिश्रण रोगियों को दिए जाते हैं और भोजन का स्थान दवाएं ले लेती हैं इतनी सब चिकित्सा के बावजूद बावजूद रोगी की जान नहीं बच पाती है सारे प्रयोग असफल होते हैं यदि रोगी को इतनी सारी दवाएं एक साथ नहीं दी जाती तो शायद वह बच भी सकता था पर मरता क्या ना करता के नाम पर रोगी को अनावश्यक ही परेशान किया जाता है क्या कभी आपने यह सोचा है कि शरीर के अंदर इतनी सारी दवाएं क्या प्रतिक्रियाएं करती हैं? क्या ये आपस में मिलकर रोगी को आराम पहुंचाती हैं या फिर इनका मिशन विश बनकर रोगी के प्राण समय से पहले ले, ले लेता है आपके पास शायद ही इन प्रश्नों के उत्तर हो चिकित्सा से जुड़े महावरथियों के पास भी उत्तर नहीं है भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया भर की सभी प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों को आदर पूर्वक जिसने दुनिया भर की सभी प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों को आदरपूर्वक ग्रहण किया है आम जनता के पास अपनी समझ और जानकारी के आधार पर उपयुक्त चिकित्सा पद्धतियों को चुनने का हक है यह विडंबना ही है कि इस देश में सभी प्रा चिकित्सा पद्धतियों के अच्छे गुणों को लेकर समन्वित चिकित्सा पद्धति बनाने के प्रयास नहीं के बराबर हुए हैं न ही ऐसे शोध हुए हैं जो बता सके कि कौन सी पद्धति की दवा दूसरी किस पद्धति की दवा के साथ ली जानी चाहिए और कौन सी नहीं आमतौर पर आधुनिक चिकित्सक जिनकी पद्धति को एलोलो एलोपैथी कहा जाता है अपनी दवाओं के साथ सभी तरह की दवाओं को लेने की छूट प्रदान करते हैं पर इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है पहले होम्योपैथी दवाओं के साथ दूसरी दवाओं के उपयोग की मनाही थी पर बाजारीकरण के इस युग में अब यह पाबंदी भी समाप्त कर दी गई है इस सबका सीधा असर जन स्वास्थ्य पर पड़ रहा है विभिन्न तरह की दवाओं के अवैज्ञानिक सेवन से नए रोग सामने आ रहे हैं और बुरे प्रभावों की सूची बढ़ने लगी है पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से पारंपरिक चिकित्सकों के साथ काम करने से इस बात का खुलासा हुआ है कि पारंपरिक चिकित्सकों के पास जब शहरी मरीज रोग की बढ़ी हुई अवस्था में पहुंचते हैं तो वे अपने अनुभव के आधार पर बहुत सी आधुनिक दवाओं के उपयोग पर रोक लगा देते हैं वे दावा करते हैं कि उनके द्वारा प्रयुक्त औषधि मिश्रणों की गुणवत्ता विशेष आधुनिक दवाओं से प्रभावित होती है कैंसर विशेषकर प्रोस्टेट कैंसर की बढ़ी हुई अवस्था में पारंपरिक चिकित्सक केवाच पर आधारित पारंपरिक मिश्रणों का प्रयोग करते हैं इन मिश्रणों में केवाच को मुख्य घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है दसों प्रकार की दूसरी औषधियों को द्वितीयक और तृतीय घटकों के रूप में डाला जाता है शहरों से हताश होकर लौटे रोगी जब पारंपरिक चिकित्सकों के पास पहुंचते हैं तो पेसीली टेक्सोल टेक्सेल नामक आधुनिक दवा का सेवन कर रहे रोगियों को इसके सेवन को रोकने की सलाह दी जाती है उनका दावा है कि किसी भी रूप में केवास के साथ इसका प्रयोग रोग को उग्र बना देता है वे दसों वनस्पतियों के नाम गिनाते हैं जिनके साथ कैंसर की इस जानी मानी आधुनिक दवा का प्रयोग वे नहीं करते हैं सर्गी बीजा सेना जैसी बहुत सी वनस्पतियां ऐसी हैं जिन पर आधारित मिश्रणों के साथ टेक्सॉल के प्रयोग को मंजूरी दी जाती है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह आधुनिक दवा वनस्पति से ही तैयार की जाती है पर केवाच के साथ इसका मेल नहीं है पारंपरिक चिकित्सक विशेषकर ऐसे पारंपरिक चिकित्सक जो कि देश विदेश के रोगियों से निरंतर संपर्क में रहते हैं अधिक पढ़े लिखे ना होने के बावजूद आधुनिक दवाओं और पारंपरिक औषधियों की आपसी प्रतिक्रियाओं के बारे में कमाल की जानकारी रखते हैं लीवर के रोगों में छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों के पारंपरिक चिकित्सक इमली के पुराने वृक्ष से प्राप्त मदांग से रोगियों की चिकित्सा करते हैं इमली के विभिन्न पौध भागों से औषधियों को तैयार करके उन्हें अंदरूनी और बाहरी तौर पर दिन भर रोगियों को दिया जाता है इस चिकित्सा के दौरान किसी भी रूप में आधुनिक दवा पैरासिटामॉल के प्रयोग की मनाही होती है आधुनिक शोध बताते हैं कि इस दवा की अधिकता कई प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकती है पर शरीर में इमली के साथ इसकी प्रतिक्रिया पर वे कुछ नहीं कहते हैं पारंपरिक चिकित्सा दावा करते हैं कि दर्द के लिए दूसरी दवाओं का प्रयोग इस चिकित्सा के दौरान किया जा सकता है पर उन्हें इमली और पैरासिटामोल एक साथ मंजूर नहीं है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए मेटफॉर्मिंग जानी पहचानी दवा है दुनिया भर में इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से शोध हुए हैं पर आधुनिक ग्रंथों को यदि खंगालें तो पता चलेगा कि देशी जड़ी बूटियों के साथ इसके मानव शरीर पर असर पर शोध नहीं हुए हैं आप जानते ही हैं कि भारत में डायबिटीज़ के रोगी मुख्य दवा के साथ नाना प्रकार के सहायक दवाएं लेते रहते हैं भारत डायबिटीज की विश्व राजधानी बनता जा रहा है ऐसे समय में यह और भी जरूरी हो जाता है कि देसी विदेशी जड़ी बूटियों के इंट्रैक्शन पर विस्तार से प्रयोग किए जाएं। किडनी के रोगियों के लिए पारंपरिक चिकित्सकों में खेतों में उगने वाली मुस्कैनी भाजी वरदान मानी जाती है इसका प्रयोग ताजी भाजी के रूप में तो किया ही जाता है साथ ही इसे सुखाकर विभिन्न औषधि मिश्रणों में भी डाला जाता है कांकेर और सरगुजा क्षेत्र के बहुत से पारंपरिक चिकित्सक मिटफार्मिन के साथ में इसके प्रयोग को उचित नहीं मानते हैं जबकि रायगढ़ क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सक मिटफार्मिन के साथ मुस्कैनी के अलावा चरोटा न लेने की बात करते हैं वे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं देते हैं पर वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि मिटफार्मिंग उनकी दवाओं के प्रभाव को प्रभावित करती है मैदानी भागों के पारंपरिक चिकित्सक वासा के साथ मेटफॉर्मिन के प्रयोग के पक्षीधर नहीं हैं, जबकि गरियाबंद के युवा पारंपरिक चिकित्सक सुपली आधारित मिश्रणों के साथ इसके प्रयोग की मनाई करते हैं डायबिटीज़ के रोगियों के बीच मेथी का प्रयोग लोकप्रिय है आधुनिक दवा मेटफॉर्मिन के साथ मेथी के प्रयोग के प्रयोग मेथी का प्रयोग विभिन्न रूपों में करते हैं जब बहुत से पारम्परिक चिकित्सकों ने मेटफॉर्मिन और मेथी की परस्पर हानिकारक क्रिया की ओर इशारा किया तो इसका गहनता से परीक्षण किया गया रोगी बाजार से खरीदी हुई मेथी के साथ जब इस दवा का प्रयोग करते हैं तभी हानिकारक असर दिखाई देता है जबकि घर में पारंपरिक विधियों से उगाई गई मेथी के साथ ऐसा नहीं होता है गहन शोध के बाद मेथी की व्यवसायिक खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए उपयोग किए जा रहे किसी रसायन को इसके लिए ज़िम्मेदार माना गया इस रसायन का प्रयोग पारंपरिक खेती में नहीं होता है आधुनिक खेती रसायनों के बिना अधूरी मानी जाती है अधिक अधिक उत्पादन के लिए किसान घातक रसायनों का मनमाना प्रयोग करते हैं इन रसायनों की घातक मात्रा उस, उस उस उत्पाद में भी होती है जिसका प्रयोग हमारे घरों में होता है ये सीधे ही हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं जो दवाएं हम लेते हैं उनके साथ भी इनकी परस्पर क्रिया होती है पर यह क्रिया किस प्रकार से हानिकारक होती है इस पर आधुनिक शोधकर्ताओं का अधिक ध्यान नहीं है जो गहन चिंता का विषय है पारंपरिक चिकित्सकों से जो जानकारियां मिल रही हैं वे अमूल्य हैं यह उनका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विकास में अमूल्य योगदान है उनके इस अनुभव के आधार पर आधुनिक चिकित्सा के महारथी जो समस्त आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से लेस हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से नए प्रयोग कर सकते हैं और इसकी सशक्त वैज्ञानिक व्याख्या कर सकते हैं भले ही पारंपरिक चिकित्सक भारत में उचित सम्मान के मोहताज हों पर भारतीय पारंपरिक चिकित्सकों का लोहा सारा विश्व मानता है पंकज अयोध्या ने अपने वानस्पतिक सर्वेक्षणों के आधार पर एक रपट तैयार की है जिसका शीर्षक है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल ड्रग इंट्रैक्शन ऑब्जर्वेश्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल हिलर्स यह रपट इंटरनेट पर उपलब्ध है आप गूगल पर जाकर पंकज अयोध्या और जो भी विषय आप सर्च करना चाहे वह विषय उसमें डाल दें गूगल सर्च में तो आपको विस्तार से ढेरों शोध पत्र, शोध आलेख फोटोग्राफ वीडियो सब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे धन्यवाद